गीता तत्व चिंतन, कर्म योग का स्वरूप एक सौ अंठावन एकांगी दृष्टिकोण हमारे पतन का कारण हम समाज में दो प्रकार के लोग देखते हैं एक तो वे हैं जो प्राचीन को ही सारा सत्य मानते हैं और नवीन की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं और दूसरे वे हैं जो प्राचीन मात्र को अंधविश्वास मानकर आंखें मूंद नवीन के पीछे चल पड़ते हैं ये दोनों ही एकांगी है पहले ने किसी नई बात में कोई दोष देखा होगा इसलिए उसने नवीन मात्रा का बहिष्कार कर दिया दूसरे ने किसी प्राचीन परंपरा में कोई बुराई देखी होगी तो उसने सारी प्राचीनता को ही तिरस्कृत कर दिया एक से कहो कि मनु ने ऐसा कहा है गौतम ने ऐसी घोषणा की है तो बस वह आँख मूँद उसका समर्थन करने लगता है उसमें ऐसा सोचने की वृत्ति ही नहीं उठती कि वर्तमान संदर्भों के निष्कर्ष पर मनु या गौतम आदि प्राचीन ऋषियों की बातों को कैस कस कर देखा जाए दूसरी ओर वह है जिनके सामने कहा जाए कि हक्सले ने ऐसा कहा है रसेल ने ऐसा कहते हैं मार्स का ऐसा कथन है तो बस उसी को प्रमाण मानकर वह प्राचीनता का जनाजा निकालने के लिए तैयार हो जाएगा वह यह सोचने के लिए तैयार हो ही नहीं कि हमारे देश के सामाजिक परिवेश और संदर्भों को देखते हुए ही अक्सले रसेल मार्श आदि की बातों का चिंतन किया जाना चाहिए अब पूरा सत्य न तो प्राचीनता में है न नवीनता में ही सत्य काल की सीमा का शिकार नहीं हुआ करता सत्य के हम लोग जब संकुचित दृष्टि से देखते हैं तब उसे दली या दलगत बना देते हैं इसमें हमारा स्वार्थ ही कारण होता है और तभी प्राचीन और नवीन का झगड़ा प्रारंभ हो जाता है मध्ययुग में समाज पर प्राचीनता की पकड़ कड़ी हो गई दिखाई देती है तभी तो हम अत्यंत संरक्षणशील हो गए हमारी बुद्धि पर मानो ताला जड़ दिया गया और हमसे कहा गया कि चूंकि अमुक अमुक ऋषि मुनि ने कहा है इसलिए इसे मान लो तर्क मत करो धीरे धीरे सचमुच हमने यही मान लिया कि धर्म तर्क की विचार की वस्तु नहीं है मानो हमने अपनी बुद्धि को उन लोगों के पास गिरवी रख दिया जो धर्म के स्वयंभू नेता बने बैठे थे और उन्होंने जैसा पाठ पढ़ाया हमने पढ़ लिया स्वामी विवेकानंद के मत में यही हमारे अधब का कारण है हमने विवेक की रोशनी के लिए अपनी बुद्धि के कपाट बंद कर लिए जब तब जल की धारा बहती रहती है उसमें प्रवाह मानता होती है तब तक जल शुद्ध और प्राणप्रद बना रहता है पर जब हम धारा को रोक देते हैं तो धीरे धीरे ठहरे जल भी सड़ांध पैदा होती है और उसमें हानिकारक कीटाणु जन्म ले लेते हैं यही बात विचार प्रवाह पर भी लागू होती है जब तक वह बंद नहीं होता तब तक स्वस्थ और लाभकारी विचारों का जन्म होता रहता है और व्यक्ति उन विचारों का प्रयोग करता हुआ समाज की चेतना को ऊर्जास्वित और सतेज करता रहता है पर जब विचारों का प्रवाह बंद कर दिया जाता है तब विचारों के नए प्रयोग प्रयोग की मनाही हो जाती है तब समाज गतानुगतिक और संरक्षणशील होने लगता है फलतः संकीर्णता उदारता पर हावी हो जाती है और समाज का स्वास्थ्य ही इस संकीर्णता का शिकार हो जाता है